चिंतन कर्तव्य बोध स्वामी आत्मानंद बोध एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है पशु में बोध नहीं होता आप कह सकते हैं कि पशु को ज्ञान होते देखा गया है यह सच है पर ज्ञान और बोध में अंतर है एक पश्चिमी विद्वान ने पशु और मनुष्य का अंतर बताते हुए कहा है ए मैन नोज एंड एन एनिमल नोज बट एन एनिमल डज नॉट नो दैट ही नोज वाइल्ड ए मैन नोज दैट ही नोज अर्थात जैसे मनुष्य जानता है वैसे ही पशु भी जानता है परंतु पशु यह नहीं जानता कि वह जानता है जबकि मनुष्य जानता है कि वह जानता है दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपने ज्ञान का बोध होता है जबकि पशु को ऐसा नहीं होता मनुष्य की यही क्षमता उसे पशु से भिन्न करती है एक संस्कृत सुभाषित में मनुष्य और पशु के इस अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा गया है आहार निद्रा मैथुन पशु अधिको विशेषः तेन वीना पशु भी भोजन नील भय और प्रजनन की प्रवृत्तियाँ पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती हैं। एक धर्म का तत्व मनुष्यों में अधिक होता है वह यदि मनुष्य में न हो तो वह पशु के समान है इस सुभाषि में धर्म को मनुष्य और पशु में अंतर करने वाला तत्व बतलाया गया है इस धर्म को कर्तव्य बोध भी कहते हैं तात्पर्य यह कि धर्म वह है जो मनुष्य में कर्तव्य बोध भरता है पशु में कोई कर्तव्य बोध नहीं होता वह अपनी सहज प्रेरणा से परिचालित होता है एक स्वामी भक्त कुत्ता जब अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए चोर पर झपट पड़ता है तो वह कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर ऐसा नहीं करता अपित तो अपनी सहज प्रेरणा से परिचालित होकर ऐसा करता है जिसे हम अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट कहते हैं कर्तव्य बोध की क्षमता मनुष्य में ही होती है इसलिए जैसे वह पुरस्कार पाने का अधिकारी होता है वैसे ही दंड पाने का भी जबकि कभी किसी ने अपने मालिक को बचाने वाले कुत्ते को पुरस्कार देकर सम्मानित नहीं किया इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन क्यों करना चाहिए इसलिए करना चाहिए कि यही मनुष्य की मनुष्यता को उजागर करता है वैसे तो पशु भाव केवल पशु का गुण नहीं वह मनुष्य में भी होता है पर मानव जीवन की सार्थकता इसमें है कि वह अपने भीतर का पशु भाव दूर करके मानवता को जगाए इस प्रक्रिया में कर्तव्य बोध एक सक्षम साधन के रूप में हमारे सामने आता है जिसे पूर्व में कहे गए सुभाषित में धर्म कहकर पुकारा गया है अपने स्वार्थ के लिए जीना पशुता है और दूसरों के लिए जीने की चेष्टा करना मनुष्यता की अभिव्यक्ति है यदि मनुष्य भी केवल अपने लिए जिए तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं कर्तव्य बोध हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है अधिकार बोध यदि स्वार्थ का द्योतक है तो कर्तव्य बोध निस्वार्थता का मैसूर के महाराजा के पत्र के उत्तर में स्वामी विवेकानंद ने जो लिखा था उसकी कुछ पंक्तियाँ यो हैं मनुष्य अल्पायु है और संसार की सब वस्तु वृथा तथा क्षणभंगुर है पर वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं शेष सब तो जीवित की अपेक्षा मृत्यु ही अधिक है कर्तव्य बोध परिवार समाज और देश को टूटकर कर बिखेरने से बचाता है कल्पना कीजिए कि माता पिता पुत्र पुत्री शिक्षक विद्यार्थी अधिकारी कर्मचारी व्यवसायी किसान मजदूर सब अपने अपने कर्तव्यों से कचराने लगे इससे कैसी विश्रृंखलाता की सृष्टि होगी इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है मैं यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो मुझे किसी से यह कहने का अधिकार नहीं है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे हो यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य को ना निभाए तो उसे पत्नी से यह कहने का अधिकार नहीं बनता कि तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा रही हो सारांश यह कि कर्तव्य बोध ही जीवन की धूरी है वह हमारी मनुष्यता को प्रकट करके हमें सही अर्थों में मनुष्य बनने की राह पर ले जाता है जिस परिवार जिस समाज और जिस देश में जितनी संख्या में ऐसे कर्तव्य बोध से भरे हुए मनुष्य होते हैं वह परिवार वह समाज और वह देश उतनी मात्रा में बलवान संपन्न और सुदृढ़ होता है